कबहू कि दुख सब करहित करता के दरिद्र परस मन जाके पर द्रोही की हो निशंका कामी पुण्य की रहें अकलंका वंश की रह द्विज अनहित किन्े कर्म की हो ही स्वरूप चिन्हें का हो सुमति के खल संगजाम पाव के पर त्रिय गा में सब सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है जिसके पास पारस मड़ी है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं और कामी क्या अलंग कलंक रहित बेदाग हो रह सकते हैं ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या कर्म हो सकते हैं? दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है भव के परमात्मा बिंदक सुखी की हो कब हरी निंदक राजु के रही नीति बिनु जाने राजु के रहा नीति बिनु जाने अघ के रह हरि चरित बखाने पावन जस के पुण्य बिनु हो ये बिनु अघ जैसे कि पावि को लाभ के केछहरे भगत समाना जहेगा श्रोते संत पुराणा परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में चक्कर में पड़ सकते हैं भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है श्रीहरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है बिना पाप के भी क्या कोई अपयस पा सकता है जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है के के जग भजन राम तनु पाई सुनता सम पिशुनता धर्म की दया सरिहरी जान अधि अमित जुगति मन गुनऊन उपदेशन सादर सुनऊ पुन्य पुन सगुन पक्ष में रोपा तब मुनि बोले बचन सको पाओ हे भाई जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है और हे गरुण जी दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया तब मुनि क्रोधयुक्त वचन बोले, मूढ़ परम मानसी, सिर बहुवान सी सत्य बचन ते कर क्ष तव हृदय सपदी हो पक्षारीन श्राप मै शिष्य श्राप में शिष चढ़ाए नहीं कछु भय नीनता आये अरे मूढ़ मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तू भी तो उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता कौवें की भांति सभी से डरता है अरे मूर्ख तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है अतः तो शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा मैंने आनंद के साथ मुनि के साप को सिर पर चढ़ा लिया उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई तुरत भय में कग तब पुनि मुनि पद सिरनाई सुमिर राम रघुबं समी हरषित चलेऊराय उमा जे राम चरण रत विगत काम मध क्रोध निझ प्रभु मैं देख हे जगत के विरोध जब मैं तुरंत ही कौवा हो गया फिर मुनि के चरणों में सिर नवा कर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला शिव जी कहते हैं हे उमा जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं फिर वे किससे वैर करें